राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला भाषा जगत इस श्रृंखला में अब सुनिए हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण की क्षमता के विकास हेतु कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी के पाठ का भाव सहित वाचन पाठ का शीर्षक है युगा अवतार गांधी काव्य रचना सोहनलाल द्विवेदी चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर चल पड़े कोटि पग उसी ओर पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर जिसके सिर पर निज धरा हाथ उसके शिर रक्षक कोटि हाथ जिस पर निज मस्तक झुका दिया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 मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त धर्म डंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त बढ़ते ही जाते दिग गलते तुम अपना राम राज. आत्मा हुथी के मनी मालिक से, मलते जनिनी का स्वन ताज. बढ़ते ही जाते दिगविजै, गलते तुम अपना राम राज. आत्मा हुथी के मनी मालिक से, मलते जनिनी का स्वन ताज. हैं OSTRA-SHASTRA-KUNTHIT-LUNTHIT, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लूंंठित सेनाएं करती गृह प्रयान सेनाएं करती गृह प्रयान रण भेरी तेरी बजती है रण भेरी तेरी बजती है उड़ता है तेरा ध्वज निशान उड़ता है तेरा ध्वज निशान हे युग दृष्टा हे युग श्रष्टा हे युग दृष्टा हे युग श्रष्टा पळते कैसा यह मोक्ष मंत्र पळते कैसा यह मोक्ष मंत्र इस राजतंत्र के खंडहर में इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र उगता अभिनव भारत स्वतंत्र भाषा जगत इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ सुरेश पांडे परियोजना समन्वय प्रभुदयाल खट्टर ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्देशन वंदना अरिमर्दन यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया